राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत कार्यक्रम चंपारण में गांधी जी का आगमन बिहार के एक जिले चंपारण में गोरे जमींदार किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे गोरे जमींदारों की मुनाफाखोरी और शोषण के कारण किसान पिसता चला जा रहा था किसानों की समस्याओं पर सारे देश की जनता का ध्यान आकर्षित कराने का बीड़ा उठाया चंपारण के एक राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार एक किसान ने अपने दुख का बयान किया राजकुमार ने गांधीजी को चंपारण आकर हालात स्वयं देखने का अनुरोध किया और यह कहा था कि मैं नहीं जानता कि किसानों के इन कष्टों का कांग्रेस में बयान करने का मेरे वापस लौटने पर क्या नतीजा होगा गोरे जमीदार मुझे गिरफ्तार करा देंगे गांधीजी ने किसानों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद भारत में गांधी जी का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम था इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सफल राजनीतिक आंदोलन संचालित कर चुके थे जिनसे उन्हें भारत में भी काफी ख्याति मिल चुकी थी इसी वजह से उनके चंपारण पहुंचते ही गोरे घबरा गए गांधी जी चंपारण में लोगों से मिले अंग्रेजों के द्वारा की गई उनकी दुर्दशा उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखी इसी बीच ब्रिज किशोर वर्मा राजेंद्र प्रसाद मजरूल हक जैसे बड़े नेता गांधी जी से मिलते रहे तभी अचानक एक दिन अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया देखो देखो देखो कैसी जवान पकड़ते हैं कि नहीं देर से ये सरकारी तोता गांधी जी को परेशान कर रहा है अरे गांधी जी उस भाड़े के टट्टू से कोई डरते हैं हु? हैं वो भी पढ़े लिखे हैं कानून पढ़े हैं उन्हें ये क्या परेशान करेगा वो देखो गांधी जी तो मुस्कुरा रहे हैं भाई इतना शांत स्वभाव आदमी नहीं देखा चाहे कितनी बातें करी हो सरकारी वकील ने पर गांधी जी ने एक बार भी ऊंची आवाज नहीं की देखो हमारे कादिशी से बार-बार कह रहा है कि आप बाहर के आदमी हो आप वापस जाओ क्यों जाएं वापस अरे हमने बुलाया है अब तो हमारे दुख मिटा के ही जाएंगे अरे आस्था बोलो इन दिलहे कोरों के कान इधर ही लगे रहते हैं कहीं तुम्हें देख लिया तो जबानी खींच लेंगे हां हां ऐसी बात पर छदमी को कोड़े मार-मार कर क्या हाल किया था देखा था ना हां भाई ठीक कहते हो हम गुलामों को तो सांस भी छुपकर लेनी होती है देखें गांधी जी हमारे लिए क्या करते हैं और देखो सिपाही इधर ही आ रहा है चलो ऑर्डर ऑर्डर आप लोग शांत रहिए हां तो मिस्टर गांधी अपनी सफाई में आपको कुछ कहना है मिलॉर्ड आपकी आज्ञा से मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि किसी की सहायता करना गुनाह है तो मैं अपराधी हूं बात को यूं मत टालिए मिस्टर गांधी अभी तक आप इस बात को मान रहे हैं कि आप चंपारण के किसानों को भड़का रहे हैं और साहब मैंने ऐसा तो नहीं कहा था आप तो मुझे खामखा दोषी ठहरा रहे हैं चलिए आपका यह आरोप सही मान ही लिया जाए तो देखिए हे देखिए योर ऑनर अपराधी कितना चालाक है अपराध मानता है और नहीं भी पिछले 4 घंटे से मिस्टर गांधी इसी तरह अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं मिस्टर गांधी आपको जो भी कहना है आप सीधा और साफ कहिए यस योर ऑनर मैं जो कुछ कह रहा हूं सीधा साफ और सत्य कह रहा हूं मेरी बदकिस्मती यह है कि सरकारे वकील साहब सब कुछ सुनने के बाद दोबारा से सफाई मांगना शुरू कर देते हैं ठीक है या आखिरी बार अपनी साफ बात कह कर, मुझ पर कृपा क्यों नहीं क्यों नहीं योनास मैं बार-बार कह चुका हूं कि चंपारण में मैं शुक्ल के बहुत बार कहने पर आया था उस समय जो कुछ मुंह से सुना विश्वास नहीं आया किंतु यहां आकर इन गरीब किसानों के घर-घर जाकर जो मैंने देखा वो उससे बुरा था जो मुझे बताया गया था ऐसा क्या देख लिया आपने मैंने देखा छोटे-छोटे गांव के किसानों के घरों में भूख से बिलकते बच्चे बीमारी गंदगी और अभाव में सहती औरतें आदमी बूढ़े और दिन-रात की तरह काम करने के बाद भी न इन्हें भरपेट नसीब न तन पर कपड़ा कि आप क्या आप जानते हैं वो बेचारे किसान जो मुश्किल से थोड़ा अन्न उगाते हैं आपके सरकारी कानून के मुताबिक उन्हें उस में से एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है और यही नहीं आपके तीन कठिया कानून के मुताबिक उन्हें अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में इन नीलहे गोरों के लिए जबरन नील की खेती करनी पड़ती है कानून को मानना रियाया का फर्ज है इसके बदले सरकार उन्हें तरह-तरह की सुविधाएं देती है सुविधाएं सुविधा शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं आप वकील साहब यह ना समझ किसान तो शायद ठीक से जीने का हक भी नहीं समझते सुविधा के बारे में क्या जानेंगे हैन गरीब किसानों की खेती रहे या उजड़ जाए लगान इन्हें फिर भी देना है यह भी तो आपकी सरकार का ही एक कानून है ना ओ, तो आप सरकार के कानून को चैलेंज करने आए हैं है ना आप जानते हैं इसका नतीजा वकील साहब मैं यहां कोई तोड़फोड़ करने नहीं आया मैं तो इन सीधे-साधे किसानों की दुर्दशा दूर करने का प्रश्न लेकर आया हूं देखा जाए तो जो काम मैं करने आया हूं वो तो सरकार को करना चाहिए प्रजा सुखी हो तो सरकार भी सुखी रहती है सरकार को आपके उपदेशों की जरूरत नहीं आप ठीक है वकील साहब तो ठीक है मेरे भोले भाले किसान भाई ही सत्य और अहिंसा की लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक उन्हें विजय प्राप्त न हो जाए देखिए देखिए योर ऑनर लड़ाई की धमकी दे रहे हैं कैसे बोले मिस्टर गांधी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें तो अच्छा होगा आई एम सॉरी ऑनर मैं तो इस बात पर गौर किया जाए मि लॉर्ड कि अभियुक्त मिस्टर गांधी अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि इतनी दूर से चलकर ये चंपारण में ही क्यों आए ऑर्डर ऑर्डर आप गुस्से में आए वकील साहब मैं चंपारण के किसानों को अपना ही भाई समझता हूं उनकी ओर से नम्रता पूर्वक यह आवाज उठाने आया हूं कि जब तक उनकी दशा नहीं सुधरेगी मैं सरकार से सविनय प्रार्थना पूर्ण हट करता रहूंगा वोई सुन ध्यान दें मैं यह प्रण करता हूं कि जब तक ऐसा नहीं होगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा सरकार चाहे तो मुझे गुनाह की सजा दे सकती है गांधी जी की जय गांधी जी की जय हे राम मेरे देश के लोगों की ये कैसी तर्दशा है कैसा अत्याचार है क्या किसी भी मनुष्य को ये अधिकार है कि वो किसी दूसरे मनुष्य को जानवरों की तरह जीने पर मजबूर कर दे चम्पादान के किसानों और काश्तकारों पर निलहे गोरों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार देखकर कलेशामु को आता है राजकुमार शुक्ल कृपलानी राजेंद्र बाबू हक ने आका जो कष्ट बताया था देख रहा हूं उससे कहीं ज्यादा है प्रणाम गांधी जी प्रणाम गांधी जी हां हा, सुखी रहो राजकुमार अस्सलाम वालेकुम गांधी जी ओ तो राजेंद्र बाबू कृपलानी और मजरूर <laughs> आ, आ, आ, आओ भाई मजरुल हक हैं हां आओ भैया आओ बैठो यहां चटाई बिछा कर बैठ जाओ आओ वैसे तो लगता है सरकार इस लड़ाई में हारने लगी है गांधी जी किसानों पर लगाया गया तिन कटिया का, का कानून खत्म होना ही चाहिए गांव के सारे किसान आपके साथ हैं आप जो आज्ञा करेंगे वही किया जाएगा आप आज्ञा करें राजकुमार शुक्ल कृपलानी और राजेंद्र बाबू ने तो अपनी बातें कह दी तुम कुछ नहीं कहोगे भैया मसरुल्ला मैं अपने साथी भाइयों से इत्तेफाक रखता हूं गांधी जी आप हमारे नेता हैं हमें हुक्म दें हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे सरकार चाहे हम पे कोड़े बरसाए हमें जेल में डाल दे हमें फांसी दे दे हम अपनी प्राण से नहीं हटेंगे मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि आप लोग मेरे साथ हैं किंतु मैं आपसे वचन चाहता हूं कि यह लड़ाई हम सत्य प्रेम और अहिंसा से लड़ेंगे हिंसा का जवाब हमें हिंसा से नहीं देना है तभी हमारी सच्ची विजय होगी हम प्रण करते हैं हम आपके कहे पर चलेंगे यह लड़ाई हम सत्य और अहिंसा से लड़ेंगे अभी अभी कुछ सिपाही आए और उसे बिना बात पीटने लगे कहने लगे अपनी जमीन पर खेती क्यों नहीं करता वो बोला वो बोला मैं बीमार हूं साहब बीमार है तो अपनी खेती मत कर नील की खेती में आनाकानी नहीं चलेगी वो कुछ नहीं बोला कुछ भी नहीं बोला फिर भी वो नीले घोरे उसे ले गए अब तक मर भी चुका होगा हम पर ये कब तक अत्याचार होते रहेंगे कब तक जानवरों की तरह हमारी बलि ली जाएगी कब तक हम ये अत्याचार सहते रहेंगे मेरे घर वाले को बचा लीजिए गांधी जी उसके सिवाय मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है और कोई नहीं है साहब गांधीजी आए हैं बड़े साहब से बात करने बकवास बंद करो जनता नहीं उधर शोर करना मना है सरकार हम तो गांधीजी के दर्शन करने आए हैं शट अप हम तुमको करवाएगा गांधी का दर्शन भागो यहां से ए ए आरुफ को कोड़े क्यों मारते हो हमारे ऊपर वार करो ऐसा आग। है। आग। है। आग। है। आग। आग। आग। तुम लोग इधर से भागो वरना निरगोरे तेरे कोड़े हमारा मु बंद ही कर वाला है जब हमारा राज होगा हमारे गांधी जी हमारा हक दिला कर ही रहेंगे इकठिया कानून के सिलसिले में अंग्रेज सरकार ने बहुत दांव पेच खेले किसानों को डराया धमकाया गांधीजी को गुमराह करने की कोशिश भी की गई थी किंतु गांधीजी धीरज और दृढ़ता से अपने काम में जुटे रहे धीरे-धीरे सरकार की समझ में बात आ गई कि हिंदुस्तानी फकीर बादशाह के न्याय के आगे उन्हें हार माननी ही होगी सरकार ने पैतरा बदला लाट साहब का हुक्म हुआ गांधी पर से मुकदमा उठाया जाता है इस शर्त पर कि वे किसानों की दशा पर जल्दी से जल्दी छानबीन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट दें और चंपारण से चले जाएं सच्चाई जानने के बाद सरकार किसानों के साथ पूरा पूरा न्याय करेगी बिहार के गवर्नर ने सरकारी अधिकारियों की एक जांच समिति बनाई गांधी जी को भी एक सदस्य माना गया गांधी जी की जय गांधी जी की जय गांधी जी की जय गांधी जी की जय <laughs> मेरे किसान भाइयों हमने सत्य की लड़ाई आज ही जीत ली है आपने इसी धैर्य और साहस एकता का परिचय भविष्य में भी दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकेगी हाय हाय हम ईमानदारी से लड़ाई लड़े गांधी जी की जय गांधी जी की जय गांधी जी की जय गांधी जी की जय किंतु गोरी सरकार के तर्कस में अभी एक तीर और बाकी था गांधी जी ने खोजबीन आरंभ की ही थी कि डिप्टी कलेक्टर ने गांधी जी को एक संदेश भेजा मिस्टर गांधी चंपारण में खोजबीन करने का अधिकार आपको सरकार ने दिया है लेकिन इस मामले में आपकी मदद हमारे सरकारी कर्मचारी करेंगे और आपको उनके सामने ही सब बातचीत करनी होगी इस प्रकार गोरी सरकार ने सोचा कि किसान कर्मचारी और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनके डर से कुछ कह न पाएंगे और गांधी जी झूठे साबित होकर निराश लौट जाएंगे गांधी जी की उपस्थिति से किसानों को बल मिला और वे बिना डरे अपनी तकलीफें बताने लगे गाधी जी गांधी जी फिर सारे परिवार से जफर तस्दी हो रही है अरे छोटे-छोटे मासूम बच्चों से सरकार अपनी खेती में मुफ्त काम करवाती है पीप पीप मैम साहब की चाकरी में दिन रात एक कर देती है लेकिन हमें भरपेट खाना नहीं मिलता मजदूरी नहीं मिलती तन पे कपड़ा नहीं हमारा न्याय हो गांधी जी हमारा न्याय हो धीरज रखो भाई हम तुम्हें न्याय दिलवाने ही तो आए हैं और मैं गांधी जी मेरी सुनिए अंग्रेज सरकार हमसे बेगार तो लेती ही है संपर्मन चाहे टैक्स भी लगाए जाते हैं चाहे हमारी फसल हुई हो या उजड़ गई हो इनके टैक्स के खाते में हमारा नाम जरूर होता है ऐ hey मैन तुम झूठ बोलता है हम तुम्हारा खेत देखा और फसल भी देखा टैक्स काहे को माफ करेगा हम hmm. यह से कैसे बेईमानी करता है तुम बेईमानी हमारे साथ हो रही है मेरे खेत पर फसल मेरी नहीं तुम्हारी है नील की वजल मुझे देखिए गांधी जी अंग्रेज सरकार के अत्याचार मेरे चेहरे पर लिखे हैं मुझसे बोझ उठाया जाता है मजदूरी का पैसा नहीं मिलता मैं मैं बेसहारा औरत हवाज उठाती हूं तो भूतों से पीटी जाती हूं मुझसे तो उस गोरी मैम का कुत्ता ही अच्छा भर पेट रोटी तो खाता है शिकायतें बढ़ती गईं गांधी जी की जांच का नतीजा निकला कि वे भोले भाले किसान स्त्री बच्चे नीलेहे गोरों के अत्याचारों के नीचे जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे समिति ने सिफारिश की कि नीलेहे गोरों ने अवैधानिक रूप से किसानों का जो हिस्सा छीना उसे वापस किया जाए जनता पर हर प्रकार की ज्यादतियां बंद हों और इस प्रकार 100 वर्षों से चली आ रही तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया जाए तिनकठिया पद्धति की यह लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों की ओर से गांधी जी को बुलावा आ गया चंपारण का फकीर बादशाह चल पड़ा एक और लड़ाई लड़ने सत्य और अहिंसा के बल पर सद्भाव और एकता की पता का फैराते एहमदाबाद के मिल मजदुरों की ओर